भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु हु। सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे आ प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुन् वैष्णवा श्रीरूपम श्री साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललताशाखान्वता आयानलमितुजौ कनकावद संकीर्तनकमलायताक्षौ विश्व द्विजरौ युगधर्म पलौ वंदे जगप्रियकर्णव नमस्कृत्य नरम दिवीं सरस्वती व्या तय मुदीर निर्यासश्यामि परेणतिरित प्रेम लक्ष्मी साक्षात्कार सात्कृपाण अखिल मधुरिमा संप्रदायः भीर्य विभ्र उपचितरश्चातुरी चिं भूयाभीरना कुचकलशतटा लृति मंगलायो वाकृ्य कृपाद्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ में दासजीवे दयान्द्र तुलसी काननम यत्र यत्र का पद्मण पठनम तिहि हरि बुलशु वृंदावंद मंगल श्री संकल्प कल्प द्रुम विभिन्न संकल्पों को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं और श्री प्रियाजू की कृपा एक ऐसा कल्प द्रुम है जिसमें अनेक अनेक संकल्प की शाखाएं निकल रही हैं और ये कल्पद्रुम जो शाखाएं हैं उन सारी शाखाओं को सत्य करने वाला है श्री प्रिया जी के चरण ये वे कल्पद्रुम हैं कृपा मय चरण ऐसे कल्पद्रुम हैं जिनमें जो हरी वो जो चरण विभिन्न अभिलाषाओं को साधक के हृदय में उत्पन्न करते हैं और उन चरणों के पास में जो अभिलाषा की गई वो अभिलाषा अवश्य ही पूरी भी होगी जो अभिलाषा की गई है वो अभिलाषा अवश्य पूरी भी होगी श्री नब्बेवा श्लोक है पूर्व श्लोक में प्रार्थना कराई है कि हे श्री तुलसी मंजरी आप कृपा करके अपनी कृपा मुझे ऊपर करें और आपने मेरे माथे के ऊपर जो चरण स्थापित किए हैं उन चरणों का चरणामृत ग्रहण करके मैं पुष्ट हुआ हूं और इन चरणामृत का ही ये प्रभाव है श्रीमद गुरुचरण और आचार्यों की चरण उनके चरणामृत का ये प्रभाव है कि मेरे हृदय में ये दुर्लभ जो अभिलाषाएं हैं वे अभिलाषाएं है, यहाँ प्रकट हो रही हैं। श्री विष्णा चक्रवर्ती पाठ ये श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की परंपरा में है श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी से चार पीढ़ी पांचवी पीढ़ी पर माने चार पीढ़ी और ऊपर होकर के सहित पांचवी पीढ़ी पर श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विराजमान है नरोत्तम ठाकुर महाशय के शिष्य हुए श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती यहां से चक्रवर्ती शुरू हो गए सब गंगा नारायण चक्रवर्ती फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती जी जो हैं इनके यहां पर कोई संतान थी नहीं एक लड़की थी फिर इन्होंने अपने को देवते अपने भतीजे को वे ही इनके यहाँ पर गोदाए श्री गंगान चक्रवर्ती जी के यहां पर माने कृष्णचरण चक्रवर्ती जी इनके भतीजे ही हैं वे इनके पास में गोद आए इनकी शाखा में श्री नरोत्तम ठाकुर के गंगा नारायण चक्रवर्ती शिष्य हुए गंगा नारायण चक्रवर्ती जी के श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी शिष्य हुए कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी इनके यहाँ पर श्री राधारमण चक्रवर्ती जी ये इनके शिष्य हुए राधारमण चक्रवर्ती जी यही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के दीक्षा गुरु हैं और उनके यहां पर फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ये उत्पन्न हुए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी फिर राधारमण चक्रवर्ती जी फिर कृष्णचरण चक्रवर्ती जी फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती जी और फिर उनके बाद में नरोत्तम ठाकुर महाशय ये श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनका तो कहना ही कि आज श्रीमद महाप्रभु का जितने भी गौरी जनों का प्रेम उस प्रेम की मूर्ति होकर के श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विराजमान महाप्रभु जिस समय वृंदावन यात्रा के लिए निकले उस समय वृंदावन यात्रा निकलते समय गौरव देश में आए वो यात्रा अधूरी रह गई वृंदावन आए नहीं फिर वहीं से लौट के चले गए और उस समय खेतुड़ी गांव जो है वो खेतुड़ी गांव की तरफ से महाप्रभु मुंह करके बड़ी जोर से पुकारे थे नरोत्तम नवोत्तम सबको आश्चर्य हुआ ये नरोत्तम कौन है किसको पुकार रहे हैं श्री महाप्रभु जैसे उस समय गंगा जी के पास में गए और गंगा जी के पास में जाकर के नरोत्तम का भी जन्म हुआ नहीं है नरोत्तम का जन्म तो बहुत बाद में होगा अभी परंतु नरोत्तम नरोत्तम कहकर के पुकारे थे और वहां पर श्रीमंत महाप्रभु ने पद्मा नदी गंगा ये बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है तो पद्मा नदी जो है वो पद्मा नदी के पास में जाकर के श्री महाप्रभु ने जो प्रेम था उन प्रेम की पोठरी एक दुपट्टे में बांध करके आंसुओं को और कहा कि ये तुम्हारे पास में धरोहर रख रहा हूं मैंने जब सन्यास ग्रहण किया था गौर देश के जितने भी निवासी उन्होंने जो बिलाप किया उन आंसुओं को मैंने इस पोठरी में बांध लिया है और हे गंगा ये पोठरी तुम्हारे पास में मैं धरोहर के रूप में रख रहा हूं आगे नरोत्तम नाम करके राजकुमार एक उत्पन्न होगा अभी नहीं है वो अभी उसका जन्म नहीं हुआ है आगे नरोत्तम नाम करके एक राजकुमार उत्पन्न होगा उसको ये मेरा प्रेम धन समर्पित कर देना तो महाशय नरोम महाप्रभु के परम परम प्यारे महाप्रभु के अः बहुत बाद में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उत्पन्न हुए महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में परंतु तो पहले से ही श्रीमत महाप्रभु ने जिन नरोत्तम ठाकुर महाशय को पूरी संपत्ति प्रदान की और श्रीम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके ऐसे दिव्य होकर के विराजमान हुए कि भले क्षत्रिय वंश में थे राजवंश में हैं श्री नौतन ठाकुर परंतु उनके प्रेम से प्रभावित होकर के और उनका प्रेम का इतना प्रभाव रहा कि उनको आचार्य पद प्राप्त हुआ और आचार्य पद प्राप्त होकर के चक्रवर्ती जो ब्राह्मण परिवार था वो ब्राह्मण परिवार भी उनका शरणागत होकर के विराजमान हुआ तो जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वे ही परम गुरु होकर के विराजमान ये जो बात कही गई ये श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के विषय में बिल्कुल संगत होती है श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्रीमद महाप्रभु के प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है और श्रीमंद महाप्रभु सारे जन गौरीप निवासी जितने भी थे उनके आंखों के जो आंसू निकले उसको ही पोटली में बांध करके श्री गंगा जी को समर्पित कर रहे हैं पद्मा नदी को समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब नरोत्तम उत्पन्न होगा तो उसको ये मेरा प्रेम समर्पित कर देना वो प्रेम की मूर्ति होकर के विराजमान होगा और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का जो दिव्य प्रेम जैसा उनका अपूर्व त्याग रहा वो अद्भुत रहा विचार किया मैं लोकनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करूंगा और लोकनाथ जी वृंदावन में विराजमान ब्रिज के गांवों में विचरण करें इनको ठाकुर जी मिले ठाकुर जी को गले में एक झोली में रख करके और गले में झोली को में रख रक करके रखें जब डोल डाल इत्यादि के लिए जाएं, तो डोल दो, डोली को कहीं पेड़ के ऊपर लटका जाए फिर गले में रखें, श्री बिनोदी लाल जी उनकी ऐसी प्रीति उसको गले में धारण करके विराजमान रहें वृंदावन में निवास करें परंतु इतनी निष्ठा कि वृंदावन की जो परिक्रमा है उस परिक्रमा के बाहर डोल डाल करने के लिए जाएं कि नुकुंज मंदिर है ये तो यहां पर प्रियालाल का बिलास है इतनी ऐसी निष्ठा धारण करके विराजमान और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनकी अपूर्व प्रीति दूध और उठाने की विशेष रूप से सेवा इनकी निज भाव में सेवा है तो वो अपूर्व सेवा को धारण करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं चंपक मंजरी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का स्वरूप है चंपक मंजरी और विशेष रूप से दूध उठाने की जो सेवा है उसको करें एक दिन बीमा पड़ गए तो जाने कौन ठाकुर जी ही वो स्वरूप धारण करके और दूध उठा रहे थ गोस्वामी जी को फिर बाद में पता लगा बोले हैं तुम तो बीमार थे तुम दूध कैसे रहे थे मैं मैं तो मुझे सेवा नहीं मिली मैं कर नहीं सका आज मेरी तुम्हारी ये आश्चर्य ठाकुर तो जिनकी तरफ से सेवा कर रहे अपनी सेवा स्वयं ठाकुर ही कर रहे हैं वो स्वरूप धारण करके तो ऐसे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का परम दिव्य उनका उस समय नरोत्तम ठाकुर महाशय का बहुत सा विरोध भी किया गया अन्य जो क्षत्रिय जो वहां के जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने विरोध किया और तुम, तुम ब्राह्मणों को शिष्य क्यों दे रहे हो उनको दीक्षा क्यों दे रहे हो और इतना होते हुए भी परन्तु उन्होंने गुरुदेव का आदेश था उस आदेश के अनुसार फिर पूरा जो चक्रवर्ती परिवार है श्री गंगा चक्रवर्ती श्री कृष्णचंद चक्रवर्ती श्री राधा चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ये पूरा का पूरा जो परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार चक्रवर्ती परवार और अंदर भी बहुत सारे वे जन श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनके शिष्य होकर के विराजमान हुए और नरोत्तम ठाकुर महाशय तो रागानुगा भक्ति के प्रमुख आश्रय ही रहे पुराण उसका उपदेश करने वाले ही विशेष रूप से रहे और प्रेम भक्ति चंद्र का वह रागानुगा भक्ति का अभी भी एकमात्र ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो पूरी रागानुगा भक्ति की पद्धति को अत्यंत अत्यंत स्पष्ट करता है रागानुगा भक्ति की पूरी पद्धति प्रेम भक्ति चंद्र का उसके द्वारा प्रकट होती है हमारे बड़े बाबा से किसी ने पूछा पंडित बाबूजी महाराज श्री श्री रामकृष्ण दास महाराज कि महाराज प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त तो हो रागानुका भक्ति कैसे प्राप्त तो हो तो उन्होंने कहा दो में उसमें दो में प्रेम भक्ति चंद्र का मिलती थी सस्ता जमाना था तो दो में मिल जाती है तो प्रेम भक्ति चंद्र का यदि कोई आश्रय ग्रहण करे तो प्रेम भक्ति चंद्र का उसमें रागान का भक्ति उसकी प्राप्ति हो जाए तो यहाँ श्री विष्णा चक्रती जी अब अपनी जो गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा की वंदना कर रहे हैं वो उसमें पहले निरूपण कराई थी कि थे तुलसी मंजरी आप मेरे ऊपर कब कप कमा कर मेरे हृदय में ये जो संकल्प उत्पन्न हुए ये आपकी कृपा के कारण ही सेवा करने के विभिन्न संकल्प उत्पन्न हुए हैं अब न्लोक है क्वा हम परिद्ध चेता संकल्पेश सहसा क्वर्लभे एक कृप तब मजहात्युपाधि मंत्र मदधातिर गतिर में बोले हे श्री रथ जी श्री तुलसी मंजिली जी मानी श्री विश्वनाथ जी ये श्री अः दास गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं और ये उन उनकी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि क्वाहम परशत निकृत्यन विद्य चेता परशत माने सैकड़ों सैकड़ों जो अपराध हैं उन अपराध और इच्छाओं से परशत निकृति माने अनेक अनेक अपराध उनसे युक्त चित्त वाला कहा मैं मेरे हृदय में अनेक अनेक अपराध उनका प्रभाव विराजमान है अनेक अपराध मैंने निकृति अनेक अपराध मैंने किए हुए हैं तो हम परशत अनुविध्य उन अपराधों के प्रभाव से मेरा चित्र जुड़ा हुआ है और संकल्प सहसा व सुदुर्लभ अर्थे और मैं अभिलाषा कर रहा हूं सुदुर्लभ अर्थ में ये प्रार्थना कर रहा हूं जितने भी किम और कदा ये दो ही मेरे पास में साधन है और किम का तात्पर्य है परम दुर्लभ वस्तु है मैं साधनहीन हूं और मैं अपराधी हूं ये तीन भाव किन, किम में विराजमान है तो उसी को धारण करके कह रहे हैं कि ये सुदुर्लभ संकल्प मेरे हृदय में आया इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही कार्य है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही ऐसी स्थिति में कारण क्या हो सकता है बोले अब मुझे निर्णय हो गया है कि कारण एकमात्र है कि एक आम कृप तब माम अजहा उपाधि आपकी एकमात्र कृपा ही है जो कि माम अजहा मुझे इस उत्कंठा में जोड़ रही है आपकी कृपा कैसी है बोले उपाधि शून्य ही जिसमें कोई भी उपाधि नहीं है उपाधि शून्य होकर के आपकी एकमात्र कृपा है उपाधि कहते हैं जो कारण जैसा दिखे परंतु मूलतः कारण न हो जो कार्य में तो विद्यमान हो परंतु कारण में विद्यमान न हो और कारण जैसा दिखे उसका नाम है उपाधि तो आपकी कृपा उपाधि शून्य है उपाधि के लिए एक दृष्टांत दिया कि श्याम बाल का दाक्षी पुत्र ये बालक शाम हैं क्योंकि ये मां का पुत्र है इसकी माँ काली है इसे बालक काला दिख रहा है तब भी ये दृष्टांत ठीक नहीं है तत्वता बालक काला हुआ है काय के काय के कारण बोले शाक पात पत्रादि भोजन इसकी माँ ने गर्भावस्था में हरी सब्जी चारा खाई थी इसलिए बालक काला हुआ है क्योंकि इसका दूसरा जो भाई है वो तो काला नहीं है वो तो हो है तो इसको हम कहेंगे उपाधि उपाधि उसे कहेंगे जो कार्य में तो विद्यमान है माने बालक में तो कालापन बालक तो सांला है बालक में तो गुण विद्यमान है परंतु उसके हेतु में वो गुण विद्यमान नहीं हेतु कोई दूसरा है हेतु इसकी मां नहीं है मां का पुत्र है इसलिए काला है ये कारण नहीं है हेतु है क्योंकि इसकी माँ ने गर्भ में शाख पत्र इत्यादि का भोजन ज्यादा किया था इसलिए ये बालक काला होगा। तो जो कार्य मैं तो विद्यमान हो जो गुण परंतु तो उसके हेतु में विद्यमान न हो उसको हम उपाधि कहेंगे स्वपाधिक कारण कहेंगे उसे निरपाधिक कारण नहीं कहेंगे हे श्री गुरुदेव आप हमारे ऊपर निरुपाधिक कृपा करने वाले हैं तो यहां पर कह रहे हैं आपकी कृपा ही एकमात्र कारण है एक आ एक आम कृप माम अजहा आपकी एकमात्र निरुपाधि जो कृपा है वो ही माम अजहा मुझे इस दुर्लभ संकल्प करने में प्रवृत्त कर रही है आपकी कृपा के कारण ही मेरे हृदय में संकल्प उत्पन्न हो रहे हो आपकी कृपा कैसी है बोलो उपाधि शून्य वो उपाधि शून्य होकर के विराजमान अर्थात वह कहीं कारण का आभास नहीं है बल्कि वास्तव में कारण है जैसे मां का सामला होना वह बालक के कालेपन का आभास देता है परंतु वो कारण नहीं है आभास तो देता है परंतु वो कारण नहीं है कारण कोई दूसरा है ऐसे ही आपकी कृपा या उपसोपाधिक कारण नहीं है यह निरुपाधिक कारण हो करके ही विराजमान है तो आप अपूर्व से बिना किसी शर्त के टर्म और कंडीशन के मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं और आपकी कृपा में कहीं कोई भूल चूक नहीं है ऐसी जो निरुपाधि कृपा है उपाधि शून्य कृपा है वो कृपा ही शून्य मंत्र मधार अदात अगत्य गतिर में वह मंतुम आप मेरे हृदय में मंत्र माने उत्कंठा उस उत्कंठा को उत्पन्न कर रही है आपकी अपूर्व कृपा ही मेरे हृदय में अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न कर रही है और ये उत्कंठा आपकी कृपा के निरुपाधि है और अगतिर गतिर में आप मेरे अगति गति हैं मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है आप ही मेरे एकमात्र साधन है तो किम और कदा किम शब्द में तीन चीज वस्तु परम परम दुर्लभ है मैं साधन विहीन हूं और मैं अपराधी हूं ये तीन चीज और कला में मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त तो कोई मेरे पास में दूसरा साधन नहीं है यह आपकी कृपा से ही मिल सकती है एक बात और दूसरी बात मुझे जल्दी से एक कृपा मिले कम मिलेगी तो कदम में दो बात कि आपके अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है मैं अन्य गति हूं और मुझे ये कृपा कम मिलेगी क्या बात ये दो चीजों को कहीं पकड़ करके यदि कहीं विलाप किया जाए और इनको पकड़ करके यदि श्री किशोर जी के श्री चरणों में श्रीमद वृंदावन में गुरुदेव श्री चरणारे श्री वृंदावन के जो वृक्ष हैं उनके पास में रज रानी के पास में यदि प्रार्थना की जाए तो अवश्य कृपा की प्राप्ति होगी ये किम और कदा दो चीजों को पकड़ करके मुंह से तो बड़ा कह देते हैं परंतु तो मुंह से कहने के साथ साथ कहीं हृदय से की गहराई से यदि किम और कदा की ये जी जी जी भाव हैं, इनको ये प्राप्त किया जाए तो कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी ये यहां पर ये प्रार्थना कर रहे तो पहले तो सुदर नवेश कहकर के किम की बात प्रार्थना की और दोबारा मंतुम वधात मेरे हृदय में ये जो उत्कंठा उत्पन्न हुई है क्योंकि अगते गते में हे श्री किशोरी जो आप अगति की ही एकमात्र गति हैं हैदेव गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में कर रहे हैं हे आचार्य मंडली आपके अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरी गति नहीं है आज आप मेरे जितने भी अपराध हैं उन अपराध को क्षमा करके मेरे हृदय में उत्कंठा उत्कंठा मंत्र माने अपराध मेरे अपराधों को आप क्षमा करें और ये उत्कंठा मुझे प्रदान करें दोबारा सुन लें परशत निकृति अनविद्ध चेता मैं जिसने परशत माने सैकड़ों निकृति माने आपके अपराध किए हैं उन अपराधों से विद्ध चित्त वाला कहा मैं अपराधी अपराध में करने वाला हूं वो मोसों में बिगाड़ को तो सो में समार उनको मोहितो पड़ी हो यदि तो कोई बिगाड़ने वाला हो तो उसका कर्तव्य ये है कि किसी सुधारने वाले को अपने साथ में रख ले हम तो बिगाड़ने वाले हैं तो हम तो बिगाड़ी बिगाड़ करेंगे परंतु कोई सुधारने वाला हमारे पास में है अर्थात श्रीमद गुरुदेव वे हैं तो हम हमारा बिगाड़ करने पर भी हमारा बिगाड़ नहीं होगा तो पर शुकृति अनुबिध चेता सैकड़ों सैकड़ों निकृति माने अपराध उनसे मेरा चित्त व्याकुल है संकल्पेश सहसा को सुदुर्भर थे परंतु ऐसे मूल्यवान संकल्प मैं कर रहा हूं ये संकल्प सहसा कहां से आए इसका कारण है एक कृपा बताओ तब आपकी एकमात्र कृपा ही है और दूसरे जो संकल्प है वे सब स्वाधिक है वे कारण जैसे दिखते हैं परंतु कारण है नहीं आपकी कृपा ही एकमात्र मेरे ऊपर कृपा करने का कृपा ही एकमात्र कारण हो करके विराजमान है एक कृपा ही आपका एकमात्र साधन है माम जहाती जो आज मुझे यह उत्कंठा प्रदान कर रहा है आपकी कृपा कैसी है उपाधि शून्य ही वो उपाधि से रहित होकर के विराजमान है मैंने कृपा का फल तो दिख रहा है परंतु तो कृपा के जिन कारणों को मैं ढूंढ रहा हूं वे कारण नहीं हैं कृपा का कारण आपकी कृपा ही और इस कृपा के कारण ही मेरे मंत्र तो माने मेरे जितने भी अपराध हैं उन अपराधों को यह कृपा जहात मैंने समाप्त करती हुई विराजमान है हे श्री गुरुदेव मंडली, आप ही अगतर गतिर में मेरी एकमात्र गति हो करके विराजमान है मेरे पास में कोई दूसरी गति नहीं है ऐसा कह करके अब वंदना कर रहे हैं अब एक ही नाम विभिन्न मंजिलियों के हो सकते हैं लोक में जैसे एक ही नाम कई व्यक्तियों के हो जाते हैं ऐसे ही प्रसिद्ध नाम तो कहीं दूस जगह हैं परंतु तो अन्य जगह भी वे ही नाम कहीं प्राप्त होते हैं एक नाम कई व्यक्तियों के हो सकते हैं जैसे श्री रंगमंजरी ये नाम है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का राग मंजरी या रंग मंजरी ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का नाम है परंतु यहाँ पर इनके अपने जो गुरुदेव हैं श्री श्री रंगमंजरी इनके अपने गुरुदेव श्री राधाम गोस्वामी जी उनका नाम भी यहाँ परम गुरु श्री कृष्णचरण गोस्वामी जी कृष्णचरण चक्रवर्ती जी उनका नाम भी रंगम रंग रंगमंजरी है तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णचरण गोस्वामी जी का हे रंगमंजरी मंजरी कुरुष्वय प्रसाद मूल रूप में रंगमंजरी मंजरी कहकर के श्री श्री, श्री घुनाथ भट्ट गोस्वामी पाठ उनकी वंदना कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ उन्हीं का नाम बाद में विराजमान हैं श्री कृष्णचरण गोस्वामी जी महाराज का जो कि दत्तक पुत्र थे और श्री विष्णु चक्रवर्ती जी के परम गुरु हैं उनकी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे रंग मंजरी कुरुषमय प्रसादम आप मेरे ऊपर अपूर् से कृपा करो कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे हे प्रेम मंजरी कि रात्र कृपा दशक स्वाम हे प्रेम मंजरी जी ये प्रेम मंजरी श्री रामकृष्ण चक्रवर्ती या श्री राधानंद चक्रवर्ती ये श्री रामकृष्ण चक्रवर्ती जी उनकी वंदना कर रहे हैं कि हे प्रेम मंजरी रात्र कृपा दिशत्व स्वाम आप मेरे ऊपर अपूर्व रूप से कृपा करो मान आने स्वपद में बिलास मंजरी आली जनई समम उदास दामे हे श्री विलास मंजरी जी आप मेरे ऊपर कृपा करो अब बिलास मंजरी जी श्री जी गोस्वामी जी का स्वरूप मी जी का जो सिद्ध स्वरूप है वो बिलास मंजिल स्वरूप है तो जीव गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं बिलासमन जी के द्वारा और बिलासम जी के द्वारा ये श्री जो गुण परंपरा है उस गुण गुण परंपरा की भी वंदना कर रहे हैं तो हे बिलास जी हे श्री जीव गोस्वामी जी आप मेरे ऊपर कृपा करो कृपा करो और आली जदई समम कुर दाने। अपनी आली जनों के साथ में सखी जनों के साथ में आप मेरे ऊपर कृपा करो सद गोस्वामियों की वंदना हो रही है साथ के साथ में अपनी जो गुरु मंडली है उस गुरु मंडली की भी वंदना हो रही है तो आप मुझे दास्यदान प्रदान करते हुए विराजमान अब आगे वंदना कर रहे हैं दोबारा सुन लें हे रंग हे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अथवा हे श्री श्री कृष्ण चरण गोस्वामी पाठ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के परम गुरु दोनों की वंदना कर रहे हैं हे रंगमंजरी मेरे ऊपर आप कृपा करें हे प्रेम मंजरी प्रेम मंजरी, मंजरी कहकर के श्री रामकृष्ण चक्रवर्ती जी उनकी वंदना रहे हैं हे प्रेम मंजरी आप मेरे ऊपर कृपा करें हे श्री रामकृष्ण चक्रवर्ती चक्रवर्ती भी हैं इनका आप मेरे ऊपर कृपा करें मेरे ऊपर आप कृपा करते हुए बिलास मंजिली श्री जीव गोस्वामी जी आप मेरे ऊपर विशेष रूप से कृपा कर ये प्रार्थना कर रहे हैं और बिलास मंजिली के बाद में फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आली जनी समी कुल दास दाने अपनी सखी जनों के साथ में मेरे ऊपर भी दास दान करते हुए विराजमान श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय हैं, चंपक मंजरी, श्री लोकनाथ गोस्वामीपाद वे हैं मंजुलाली जी। अब मंजुलाली मंजरी जो हैं उन मंजुलाली मंजिरी जी की वंदना कर रहे हैं कि हे मंजूलाले इनको लीला मंजरी और मंजलाली दोनों लीला मंजरी कहीं लीला मंजरी के रूप में कहीं मंजूलाली मंजरी के रूप में इनका ध्यान किया गया तो हे मंजूलाथ गांत पदार्थ सेवा में अपने नाथ के चरण कमलों की सेवा वह आप मुझे सातत्य निरंतर निरंतर प्रदान करें निज पदाब्ज सेवा सातत्य, निज पदाब्ज चरण कमलों की सेवा की निरंतरता को रूपी जो संपत्ति है उस संपत्ति को अतुला से सो। आप अतुल संपत्ति को देने वाली हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तुम भी हम नमोस्तो गुण मंजरे हे गुणमंजरी जी आप मेरे ऊपर कृपा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तो हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण जी आप मेरे ऊपर अपूर्व कृपा कर रस के रस मंजिल और हे परम रस के हे श्री रस मंजरी जी फिर से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी आप हे रसमंजली जी आप मेरे ऊपर अपूर्ण रूप से कृपा कर आप अपूर्ण कृपा करते हुए मेरे ऊपर विराजमान है अब प्रार्थना कर रहे हैं हे भानो मति, अनुपमा प्रणया मद्ना हे भानुमति जी श्री जी गोस्वामी जी यद्यप बिलास मंजिली होकर के विराजमान हैं परंतु यहाँ पर, तो पर उन्हीं को कई भानुमती मंजिली कहकर के भी रूपण किया गया तो हे श्री विलास जी अथवा हे श्री भानुमती जी आप मेरे ऊपर अनुपम कृपा करते हुए विराजमान हे भानुमती अनुपम प्रणाधि आप मेरे ऊपर अनुपम कृपा करते हुए बिराजमान हो आप प्रेम में डूबी हुई हो स्वामी नो तमस माम पदवीन न स्वाम स्वस्वा पद्मीम नाम अपने स्वामी अपने स्वामी श्री राधा मदन मोहन देव श्री राधा गोविंद उनकी माम पदवी नय स्वाम आप मुझे उनकी पदवी प्रदान करें उनके निकट मुझे ले जाएं कृपा करके मुझे श्री राधा मदन मोहन उनके श्री चरणार में कृपा करके मुझे ले जाएं स्वस्मी स्वामीनी स्वामिनो हो तमस माम पदवी नये आपके जो स्वामी हैं श्री राधा गोविंद देव उन राधा गोविंद देव की पदवी को उनकी निकटता को आप मुझे प्राप्त करें प्रेम प्रवाह पचता से हे श्री भानुमती जी आप प्रेम प्रवाह में निरंतर निरंतर डूबी हुई हो हे लवंग, मंजरी, हे श्री पाद। लवंग मंजरी श्री सनातन गोस्वामीपाद लवंग मंजरी श्री सनातन गोस्वामीपाद ये विराजमान तो आप मेरे ऊपर अपूर् से कृपा करें और कृपा करते हुए मेरे ऊपर मुझे शिवप्रियालाल की सेवा प्रदान कर है आत्मीय अमृतमयी मय दृष्टि मुझे अपना आत्मीय बना करके अमृतमयी दृष्टि मुझे प्रदान कर अपने अपनी अमृतमयी दृष्टि उसे मुझे प्रदान कर आत्मीय का दृष्टि मुझे अपना बना करके अपनी अमृतमयी दृष्टि मेरे ऊपर आप डाल सुन लें हे भानुमती भानुमती मंजरी अनुपम प्रणाध्य मगना आप अनुपम प्रेम में डूबी हुई हो ये भानुमती मंजरी श्री जी गोस्वामी जी ही हैं जो बिलास मंजिली जी भी है भानुमती मंजिल भी है आप कृपा मेरे ऊपर का आप मुझे अपनी स्वामनी श्री राधिका उनकी शरणागति को कृपा करके प्रदान करें प्रेम प्रवाह पत्ता से लवंग मंजरी हे श्री स्... लवंग मंजरी जी श्री सनातन गोस्वात आप कृपा करके मुझे प्रेम प्रवाह में आप डूबी हुई हो और मुझे आत्मीय समझ करके आत्मीयता पूर्ण अपनी दृष्टि मेरे ऊपर आप डालो मैंने मुझे अपना समझ करके अपना आगे प्रार्थना कर रहे हैं हे रूप मंजरी युनो केनी यूनो केस विचित्रित चित्त वृत्ति तद दृष्टि समकल्पय तब सिद्ध तव करुण प्रभुतां उपही हे रूप मंजरी सदास नुकुंजी युनो आप श्री नुकुंज युवक नुकुंज में बिलास करने वाले श्री प्रियालाल इनकी केल कला रस रसकी विचित्रता में अपने चित्त को लगाई हुए हो श्री प्रियालाल नित्य नित्य नवीन नवीन केली करते हैं उस नवीन केली की में ही आपका चित्त निरंतर निरंतर लगा हुआ है तो दत्त दृष्टि अपे यकल्पे आपके ने जो कृपा करके मुझे दृष्टि प्रदान की है उस दृष्टि को प्रदान करके यद उस दृष्टि को यद मैं अपने हृदय में रखूं अर्थात अपने स्वरूप का भी ध्यान करूं और श्री प्रियालाल उनके परकर इनका जो स्वरूप आपने बताया है उस स्वरूप का यदि मैं ध्यान करूं तो वो स्वरूप सामने प्रकट हो जाएगा जो स्वरूप है वो काल्पनिक नहीं है वो जो था उसको समाधि में देखा और उसको आपने कृपा करके मुझे बताया है ऐसे स्वरूप को जो श्री प्रिया जी ने मेरे हृदय में स्फूरित किया उस स्वरूप को मैंने अपने स्वरूप को भी और श्री प्रिया लाल के स्वरूप का भी मैं दर्शन कर रहा हूं वो आपके द्वारा ही प्रमाणित होकर के विराजमान है इसलिए दृष्टिम अपियत तकल आपने जो मुझे दृष्टि दी है उस दृष्टि को मैं जब देखूंगी तब सिद्ध करुणा प्रभुताम उपयती सिद्धि की स्थिति में आपकी करुणा ही प्रभुता को प्राप्त होगी अर्थात आपकी करुणा के कारण ही मुझे सिद्धि मिलेगी और मानो आपकी करुणा ही सिद्धि होकर सिद्ध होकर के मुझे वो वस्तु कृपा करके प्रदान करेगी तो सिद्ध माने सिद्धि होने पर आपकी करुणा प्रभुता को प्राप्त होगी करुणा तो अभी भी है परंतु तो अभी करुणा अपने आप को प्रकट नहीं कर रही है परंतु तो बाद में जब सिद्ध हो जाऊंगा हो जाऊंगे तब आपकी करुणा कहीं अपनी प्रभुता को दिखाएगी अर्थात मुझे सेवा का सुख प्राप्त हो जाएगा तो साधन अवस्था में जो भी चाहा जाएगा सिद्ध अवस्था में वही प्राप्त होगा साधन और सिद्धि के भजन में कोई अंतर नहीं है केवल पक्वा पक्को मात्र विचार है श्री नरोन ठाकुर महा जैसे प्रेम चिंता में कह रहे हैं कि साधन रूप में जो हम चाहेंगे सिद्ध देह में सिद्ध देह देह पाए पक्वा पक्को मात्र से विचार कि पक्वा पक्को तो मात्र का विचार है अभी वस्तु प्राप्त नहीं है तब वस्तु प्राप्त हो जाएगी पक्का पक्को मात्र का विचार होकर के विराजमान होगा तो सिद्धव तवैव करना प्रभुता मोपई सिद्धि की अवस्था में आपकी जो करणा है वो प्रभुता को प्राप्त करे ऐसा हम चाह रहे हैं दोबारा सुन लें हे श्री रूपमंजरी सदा से नुकुंज आप सर्वदा श्री प्रियालाल नुकुंज बिहारी बिहारी उनकी केनी कला रस विचित्र केनी कला रस में आपकी चित्रवृत्ति सना लगी हुई है और केनी कला रस से आपकी चित्रवृत्ति सना नए नए रंग नई नई नीला उनका दर्शन करती हुई विराजमान होती है तो दृष्टि आपने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि के अनुसार यदि मैं विचार करूंगा तो संभव हो सिद्धि की अवस्था में मुझे लगेगा कि आपकी करुणा वास्तव में प्रभुता को प्राप्त करके विराजमान हुई है आपकी करुणा परम प्रभु बन करके विराजमान हुई है अब श्रीमद महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं कि राधांग सश्वत उपगूहन तस्ता धर्मद्वेन तन चित्त धृतेन देव गौर दया निधि अभू नंद्र आप नंद बाबा के पुत्र हैं और नंद बाबा स्वयं आनंद रूप है तो आनंद से उत्पन्न होने वाली वस्तु भी आनंद रूपी होगी बाप का गुण बेटा में तो आएगा ही आएगा इसलिए नंद बाबा जैसे आनंद पूर्ण है ऐसे आप भी आनंदपूर्ण होकर के विराजमान है लीला में तो यही विचार किया जाएगा कि बाबा के गुण बेटा में पूरी तरह से आए तो हे नंद भू हे गौर चंद्र आप दयानिधि निधि होकर के विराजमान है आपकी दया की कोई सीमा नहीं है श्री कृष्ण अधिकार विचार करके प्रेम दान करते हैं कृष्ण से बढ़कर के कृष्ण नाम है जो अधिकार का विचार नहीं करता है फिर भी प्रेम दान करता है को भी कैसा भी हो सबको प्रेम दान करे परंतु श्रीमत महाप्रभु श्री गौर श्री कृष्ण नाम से भी बढ़कर के हैं क्योंकि नाम अपराध का विचार जरूर करते हैं श्रीमंद महाप्रभु अपराध का भी विचार नहीं करते तो ये विशेषता है श्री कृष्ण अधिकार विचार करते हैं कौन कॉम्पिटेंट है कौन कॉम्पिटेंट नहीं है अधिकार का विचार करेंगे श्री हरिनाम अधिकार का विचार नहीं करेंगे परंतु अपराध का विचार करेंगे यदि कोई अपराधी है तो नाम कृपा नहीं करेंगे दश नाम अपराध कर रहा है तो नाम कृपा नहीं करेंगे परंतु श्रीमन महाप्रभु ऐसे हैं जो अधिकारी न होने पर भी और अपराध होने पर भी अधिकार नहीं है और अपराध कर रहा है ऐसे जन के ऊपर भी परम परम कृपा कर रहे हैं और उनमें विष्णु नित्यानंद प्रभु का तो कहना ही क्या चांद की जय जो कि सिर्फ फोरने वाले के ऊपर भी कृपा करवा देते।, देते हैं जगाई मधाई के ऊपर भी अपूर् से कृपा करवा देते हैं ऐसा कृपा कोई दूसरा कहा मिलेगा जहां अपराधी के सामने भी कृपा करते हैं और कह रहे हैं कि महाराज आपका ये जो स्वरूप है वो चक्र का स्मरण करने वाला स्वरूप नहीं है यह तो दान करने वाला स्वरूप है जगाई इन दोनों के क्रपा करो। क्रपा करो। तो राधांग सश्वत उपगुहन तह तदाप्त श्री प्रिया जी के सश्वत उपगुहन करने के कारण श्री प्रिया जी का निरंतर निरंतर पर श्री नुकुंज मंदिर में श्री श्याम सुंदर का निवृत्त नुकुंज मंदिर में श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वह स्वरूप है कहीं निविड़ मिलन का परंतु श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में निविड़तम मिलन है जहां पर मुख धोनी रहते हैं जहां पर ने चार नहीं रहते हैं नाशकाएं दो नहीं रहती हैं, कान चार नहीं रहते हैं वक्षस्थल दो नहीं रहते हैं बल्कि एक ही, ही हो जाते हैं। कृष्ण मिलकर के ऐसे निविड़तम स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं जैसा स्वरूप और कहीं दूसरे नहीं अत श्री गौरहि का जो स्वरूप है वह सबसे ज्यादा निविड़तम स्वरूप होकर के विराजमान जहां दो स्वरूप प्रिया लाल दोनों के स्वरूप मिलकर के एक ही हो जाते हैं और भीतर कृष्ण हैं और है और ऊपर इतना निवटतम स्वरूप है कि धर्मद्वेन तन चित्त धृतें देवों आप श्री प्रिया जी के दोनों धर्म इनको धारण कर लेते हैं प्रिया जी में दो धर्म है शरीर का धर्म क्या है गौर कांति है इसलिए श्रीमद महाप्रभु का ऊपर का जो शरीर है वो तो है गौरहरी गोरे होकर के विराजमान है परंतु भीतर जो भाव है वो भाव कौन सा है बिल्कुल प्रिया जी का जो प्रीति का भाव है सर्वस्व समर्पण का भाव है उस तो सर्वस्व समर्पण के भाव को आप भीतर भी धारण कर रहे हैं तो भीतर कृष्ण ऊपर गौर होकर के विराजमान गौर रूप में अपूर्ण प्रेम का दान करते हैं और श्री राधिका भाव को धारण करके वे दुर्लभ कृष्ण स्वरूप में जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उस कृष्ण स्वरूप की भक्ति को भी श्री राधिका की प्रेम है हेमा कैसी है मेरा अपना सौंदर्य कैसा है राधिका का सुख कैसा है इन तीन वस्तुओं को वे अनुभव कर लेते हैं तो भाव के द्वारा तीन दुर्लभ वस्तुओं का अनुभव श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी मेरा अपना सौंदर्य कैसा राधिका का सुख कैसा ये तीन वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं आप अपूर्व रूप से भाव के द्वारा और गौर कांति के द्वारा वे उस प्रेम को प्रदान करते हैं जब भाव को धारण करके विराजमान होते हैं तब जो टेढ़ा वो हो जाए सीधा जो सांवरा वो हो जाए गोरा जो जगत को नचाने वाला वो स्वयं प्रेम में नाचने लग जाए जो जगत को रोलाने वाला वो स्वयं प्रेम में रोने लग जाए इसलिए वो अद्भुत ये श्री महाप्रभु का जो स्वरूप ये आशमितान स्वरूप ये स्वरूप जागान स्वरूप श्री दादू उनके आखर हैं बड़े बाबा श्री श्री राधा दास बाबा जी उनके वचन और उसके ऊपर आखर श्री दादू के वो अपरूप से विराजमान है श्री रामदास बाबू जी उनके आखिर विराजमान है श्रीमंत महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हैं महाप्रभु का स्वरूप कैसा है बोले स्वरूप जागान स्वरूप माने भक्ति के हृदय में भी उसका जो मंजरी स्वरूप है उस मंजरी स्वरूप को जगाने वाला श्री महाप्रभु का स्वरूप है नेताई हैरि स्वरूप जागरण हमार हमें श्री किशोरी जी जो, जो स्वरूप प्रदान करने चाहते हैं किशोरी जी ने जो विचार किया उस स्वरूप को जगाने वाला किशोरी जी ने दे तो दिया स्वरूप दीक्षा काल में ही वो स्वरूप कहीं आ तो गया पर तो जगा नहीं है श्रीमद महाप्रभु की कृपा से स्वरूप जागर स्वरूप स्वरूप को जगाने वाला जो स्वरूप है वो श्रीमंद महाप्रभु का स्वरूप है महाप्रभु के अनुगत्य के द्वारा जो अंत स्वरूप प्राप्त हुआ है वो स्वरूप जगाने वाला स्वरूप श्री दादू एक दूसरे वचन कहते हैं वो है श्रीमंद महाप्रभु आशमितां स्वरूप भक्ति की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला स्वरूप है महाप्रभु का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण की आशा को मिटाने वाला कृष्ण की जो अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला श्री राधिका की पूर्ण करने वाला और तो सखियों की अभिलाषा इनको पूर्ण करने वाला स्वरूप आश मिटान स्वरूप जो अभिलाषाएं नुकुंज में पूरी नहीं हुई तो नुकुंज में पूरी न होने वाली अभिलाषाओं को भी आज पूर्ण करने वाला श्रीमन महाप्रभु का दिव्याति दिव्य स्वरूप है नकुंज मंदिर में निम हो रहा है प्रियालाल दोनों मिलकर के एक होकर के विराजमान हैं महाभाव दुई एक रूप होकर के कहीं मिलन है फिर भी कहीं मुखार दो दिखे दो कहीं कहीं विद्यमान है परंतु श्री लाल जी के हृदय में उस समय तीन जो अभिलाषाएं हैं वो तीन अभिलाषा श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है कि मैं तो श्री राधिका का स्मरण करके प्रेम में केवल विफल मात्र होता हूं पंत श्री राधिका बेभान हो जाती दोनों चीजों मैं तो केवल मूर्छित मात्र होता हूं मोहित मात्र होता हूं पंत श्री राधिका बेभान हो जाती है राधिका की प्रेम की महिमा श्री राधिका की प्रेम की महिमा ऐसी है कि मेरा दर्शन करके राधिका को सुख तो मिलेगा ही परंतु तो उस सुख को प्राप्त करके श्री प्रिया के मुखार के ऊपर जो अधिक चमक आती है जो ग्लो पैदा होता है उस पूरी चमक को प्रेम स्वरूप श्री राधिका उन प्रेम स्वरूप का वे कृष्ण को ही समर्पण कर देती हैं, पूरा पूरा समर्पण कर देती हैं मैं भी ऐसा करता हूं कि मुझे श्री प्रिया की माधुरी का दर्शन करके जो सुख की प्राप्ति होती है उस अपने बहे हुए सौंदर्य को भी मैं श्री राधिका को समर्पित कर देता हूं क्योंकि यहां अपने सुख के लिए तो सेवा है ही नहीं ये प्रेम में स्वरूप है इसमें प्यारे का सुख ही सुख है सेवा ही सुख है इसलिए मैं भी अपने सुख को समर्पित करता हूं परंतु समर्पित करने पर कृष्ण कहते हैं कि मुझ में एक कुसंस्कार है पुराना संस्कार वो कहीं बना हुआ है आत्मारामता पूर्ण कामता का इस आत्मा पूर्ण कामता के संस्कार के कारण निन्यानवे प्रतिशतों में समर्पित कर देता हूं परंतु तो ब्रूप होने के कारण आत्मा राम पूर्ण काम होने के कारण एक प्रतिशत कहीं रह जाता है उसको मैं समर्पित नहीं कर पाता हूं आत्मारामता बनी रहती है इसलिए श्री राधिका की प्रणय में हम ज्यादा है मुझ में कहीं आत्मारामता का किंचित अंश रह जाता है कुछ कच्चा रह जाता है इसलिए श्री राधिका के बराबर मेरा प्रेम नहीं है नहीं तो श्री राधिका की दूसरी प्रेम है मैं ये कि श्री राधिका अपने संपूर्ण सुख को सेवा रूप में परिणत कर देती हैं परंतु मैं अपने निज सुख को सेवा रूप में परिणत नहीं कर पाता हूं और निज सुख आत्मा रामता रूपी सुख कहीं रह जाता है तो तीसरी बात राधिका की प्रेम महिमा इसलिए ज्यादा है तीसरा तर्क कि श्री राधिका की प्रेम महिमा इसलिए ज्यादा है कि श्री राधिका अन्य सबसे निरपेक्ष हो करके अपना पूरा जो एटमोस्फियर है पूरा जो वातावरण उससे निरपेक्ष हो जाती हैं और मुझ में ही अपने संपूर्ण प्रेम को समर्पित कर देती हैं जबकि मैं जगन नियंत्रण होने का अभिमान पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता हूं और अनंत कोट ब्रह्मांड में जो मेरे अनंत कोट भक्तगण हैं उनके संरक्षण की थोड़ी सी चिंता का लेश मुझे लगा रहता है इसलिए मैं सबसे निरपेक्ष होकर के शिवराज का से प्रीति नहीं कर पाता हूं माता पिता भी है गैयाओं को भी संभालना है सखागण भी है अनंत को जो दासगण भी है उन सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता रहती है परंतु श्री राधिका लोक वेद की मर्यादा का पूरी तरह से त्याग करके मेरा आश्रय ग्रहण करती हैं इसलिए श्री राधिका की प्रणय महिमा ज्यादा है तीन तर्क दिए राधिका की प्रणय महिमा की अपेक्षा मेरा प्रेम छोटा है राधिका का प्रेम बड़ा है मेरा प्रेम छोटा है इसके लिए तीन तर्क श्री श्याम सुंदर दे रहे हैं पहला तर्क मैं श्री राधिका का दर्शन करके केवल मोहित मात्र होता हूं परंतु श्री राधिका बेभान हो जाती दूसरा तर्क श्री राधिका को मेरा दर्शन करके जो सुख प्राप्त होता है वह सुख भी श्री कृष्ण की सेवा ही बन जाता है जबकि मुझे जो राधिका का दर्शन करके सुख की प्राप्ति होती है उसमें वह सेवा सुख बन जाती है वह सुखी ही सेवा बन जाती है सेवा ही कहीं परमपरित फल मिल बन जाती है सेवा ही फल मिली हो जाता है परंतु एक परसेंट वो कहीं रह जाता है पूर्ण कामता के के कारण के कारण ब्रह्म होने संपूर्ण समर्पण मैं नहीं कर पाता हूं राधिका सेवन करती हैं सब कुछ त्याग करके लोक वेद की पूरी पूरी चिंता को छोड़ करके जबकि मैं परमात्मा होने के कारण कहीं अन्य अन्य पढ़कर उनकी भी अपेक्षा कुछ न कुछ मेरे हृदय में बनी रहती है उनका पूरी तरह से उससे मैं मुक्त नहीं हो पाता तो श्री महाप्रभु का जो स्वरूप है वह आशमिटान स्वरूप उस आशमिटांग स्वरूप में श्री कृष्ण की ये तीन अभिलाषाएं जो रह गई श्री राधिका की प्रणय महिमा की बात हो गई अब श्री राधिका का सुख अवश्य ही ज्यादा है आश्रय जाती सुख विषय जाती सुख की अपेक्षा कहीं अधिक है इसलिए मैं यद्य प्रेम में आश्रय विषय दोनों दोनों के हैं नायिका नायका, नायका आश्रय है विषय है और नायक नायिका का विषय होकर के विराजमान है दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के लिए सब्जेक्ट होकर के विराजमान है दोनों विषय आश्रय होकर के विराजमान है परंतु क्योंकि मुझमें आत्मा रामता ताके कारण अपने सुख को पूरी तरह से समर्पित करने की क्षमता नहीं है इसलिए मैं तत्वता कहलाऊंगा विषय जबकि श्री राधिका तत्व तहलाएंगे आश्रय विषय आश्रय के बिना भी स्वतंत्र रह सकता है परंतु आश्रय विषय के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता जैसे अग्नि धुएं के बिना स्वतंत्र रह सकती है परंतु तो धुआं अग्नि के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता धुआं है तो अग्नि होगी परंतु तो धुआं नहीं है तब भी अग्नि हो सकती है किसी भी वस्तु में इस पाषाखंड में भी अग्नि तो है पंच महाभूत से बना हुआ है अग्नि तो है पंच धुआ नहीं तो जो व्यापक है वह व्यापी के बिना रह सकता है पंथ व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता है गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता है पंत गुणी गुण के बिना भी कभी निर्गुण होकर के भी रह सकता है ऐसी स्थिति में मैं कहलाऊंगा आश्रय श्री राधा का कहलाएंगी मैं हरे कृष्ण मैं कहलाऊंगा विषय और श्री राधा का कहलाएंगी आश्रय क्योंकि राधा मेरे बिना नहीं रह सकती राधा है हैं तो कृष्ण होंगे ही होंगे परंतु कृष्ण तो राधिका को आत्मसात करके बिना राधिका के प्रत्यक्ष के भी कृष्ण रह सकते हैं ब्रह्म बनकर के भी वे निर्गुण निराकार बनकर के भी रह सकते हैं ऐसी स्थिति में श्री राधिका का सुख आश्रय जाति सुख व निस्संदेह बड़ा है विषय जाति सुख बड़ा नहीं है और तीसरी बात तीसरी आशा श्री कृष्ण के हृदय में बनी रही बो तीसरी आशा यह है कि कृष्ण मंद विचार हैं मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है मिश्री बनने में स्वाद नहीं है मिश्री का स्वाद लेने में ही स्वाद है मिश्री की सार्थकता मिश्री बनने में नहीं है मिश्री की सार्थकता स्वाद प्रदान करने में इसलिए मिश्री हो उसका कोई भोक्ता न हो मिश्री हो उसका स्वाद ना आए तो ऐसी मिश्री किस काम की ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने माधुर्य का मैं स्वयं आस्वाद नहीं ले सकता हूं श्री राधिका ही मेरे माधुर्य का पूर्ण आस्वाद लेती हैं इसलिए मेरा सुख कैसा है इसको कृष्ण बनकर के मैं नहीं जान सकता हूं मैं राधिका बनकर के ही इस सुख को जान सकता हूं इस प्रकार श्री कृष्ण की ये तीन अभिलाषाएं निकुंज में अपूर्ण रह गई पहली अभिलाषा श्री राधिका का प्रेम महिमा निसंदेह अधिक है इसके लिए तीन तर्क दिए कि के मैं केवल मोहित होता हूं राधिका तो बेभान हो जाती हैं। दूसरा जो तर्क दिया वो ये कि श्री राधिका का दर्शन करके मुझे जो सुख मिलता है उसमें एक प्रतिशत सुख कहीं बचा रह जाता है जिसका मैं समर्पण नहीं कर पाता हूं आत्मा रामता का कुसंस्कार मुझ में बना रहता है परंतु श्री राधिका अपने संपूर्ण सुख को मेरे लिए समर्पित कर देती फिर तीसरी बात श्री राधिका की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि राधा निरपेक्ष मेरी सेवा करती हैं जबकि मैं तत्वत पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं हो पाता हूं और मुझे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जो भक्तगण हैं उनके संरक्षण की कहीं न कहीं मेरे अवचेतन में अनकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं चिंता बनी रहती है और उनके संरक्षण का विचार बना रहता है इसलिए श्री राधिका की प्रणय हेमा ज्यादा दूसरी चीज श्री राधा का सुख नह ज्यादा है क्योंकि उसमें उपाधि नहीं है उसमें कुछ बचा नहीं है संपूर्ण रूप से वे समर्पण कर सकती हैं इसलिए आश्रय जाति सुख विषय जाति सुख की अपेक्षा कहीं अधिक है मैं विषय जाति सुखी कहलाऊंगा जबकि श्री राधिका आश्रय जाति सुख कहलाएंगी राधिका हैं सब्जेक्ट और मैं हूं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो सुख है वह निस्संदेह ज्यादा है ऑब्जेक्ट की सुख की अपेक्षा और तीसरी बात वो ये कि मिश्री बन करके मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता अपने माधुर्य का आस्वाद कृष्ण बन करके मैं नहीं ले सकता हूं यदि श्री किशोरी जी कृपा करके मुझे अपनी भाव और कांति प्रदान करें तो उस सुख का मैं आस्वादन प्राप्त करूंगा कर सकूंगा इसलिए हे श्री किशोरी जो आप कृपा करके अपना गोरा तो रंग मुझे दो और हृदय में य भाव हृदय में राधा भाव धारण करके फिर मैं आपसे प्रीति करूं अपने आप से प्रीति करूं कृष्ण कृष्ण से प्रीति करना चाहते हैं राधे का भाव और कांति धारण करके इस प्रकार श्री कृष्ण की तीन जो आशाएं थी उन आशाओं को ये जो कृष्ण स्वरूप है श्री महाप्रभु का जो स्वरूप है ये इन तीन आशाओं को पूरा करने वाला है इसलिए रसिक जगनों ने कहा दादू कहते हैं कि आश आशमिटान स्वरूप स्वरूप जागन स्वरूप और आश आशमिटान स्वरूप यह आशमिटान स्वरूप है अब केवल श्री शाम सुंदर की ही तीन आशाओं को मिटाने वाला स्वरूप नहीं है यह तीन स्वरूप ये हानि का जो स्वरूप है श्री राधिका के हृदय में भी निकुंज मंदिर में तीन अभिलाषाएं पूर्ण होने से रह गई उनको भी पूर्ण करने वाला स्वरूप है श्री राधिका मन में विचार कर रही हैं हाय नारी न कौरत विधि नरोत्म ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि अरे विधाता मुझे तूने नारी क्यों बना दिया यदि मैं भी सखा होती यदि मैं भोरा होती पक्षी होती ओढ़ करके श्याम सुंदर के साथ साथ चली जाती परंतु नारी नारी हूं और नारी के शरीर की अपनी एक सीमा है वह उन्मुक्त होकर के नहीं जा सकती है ऐसी स्थिति में मुझे अपने भाव को छिपाना पड़ता है कभी रसोई घर में जाकर के कृष्ण के वियोग में प्यारे के वियोग में जब में आंखों में आंसू आ जाते हैं सखी कहती है बोले अभी सखी क्या बात हुई क्यों रो रही है बता ना, अपने हृदय को छिपाकर के रखने की जरूरत नहीं है उस समय मुझे बहाना बनाना पड़ता है कि धुआर छलना करी धुआं की छलना करके धुआं आंख में लग गया है इसलिए आंख में आंसू आ गए हैं स्त्री शरीर है इसलिए धुआं की छलना करते हुए अपने भाव को छपाने की कोशिश करनी पड़ती है यदि मैं पुरुष होती तो छपाने की जरूरत नहीं है अपने भाव को जल्दी से प्रकट कर सकती थी इसलिए प्रत्यात्धु ना कोई साधु ना माने पुरुष स्वरूप धारण करके मैं आपके प्रेम को आस्वादन करना पा चाहता हूं न पारे हम न पारे हम आपके प्रेम का मैं पाल नहीं पा सकता हूं तो शिवराधारणी के एक अभिलाषा थी कि यदि पुरुष हो जाऊंगी तो अपने भाव को कहीं प्रकट करने की सामर्थ्य होगी नारी स्वरूप है तो बहाना बनाने की जरूरत पड़ेगी पंत सखियों के आगे वो भाव कहीं छिपता नहीं है फिर सखी पहचान लेती है सखी के सामने कहना भी पड़ता है एक बार छपाने के प्रयास करता है श्री राधाणी के एक दूसरे अभिलाषा निकुंज में पूरी नहीं हो सकी वो ये कि वे उन्मुक्त होकर के कहीं भी जा आ नहीं सकती थी अपने भाव को छपाना पड़ता एक बार उन्मुक्त होकर के गति भी नहीं है उन्मुक्त गति भी मुझ में नहीं है इसलिए वहां पर कह रहे हैं श्री किशोरी जो ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में कहीं निरूपण किया है कि किशोरी जो अपने केशों को खोल लेती हैं और खोल करके कंधे में बिखराती हैं कंधे की ओर बिखरा करके उनको छतरा रही हैं उनको दूर दूर कर रही हैं क्यों कदाचित ये विचार कर रहे हैं कि मेरे केश ही कहीं पंख का काम करने लग जाए और प्यारे यदि मुझे आकाश में घनश्याम के रूप में दिख रहे हैं तो ये पंख करके प्यारे का घनश्याम का आलिंगन कर ले का स्वरूप में परंतु तो श्री गौरहरी होकर के विराजमान होंगे तो पूरे दुनिया भर में घूम आएंगे कभी दक्षिण यात्रा कभी यहां कभी वहां सब जगह घूम सकते और सबको प्रेमदान प्रदान कर सकते हैं तो शिव ये अभिलाषा कर रही हैं कि कब वो अवसर होगा जबकि मैं उन्मुक्त रूप से कहीं संचार कर सकूं और तीसरी बात अपने हृदय की बात को श्री राधे राधिका हरेक से नहीं कह सकती हैं जो अत्यंत रहस्य सखी है उसके सामने ही अपने प्रेम की अपने हृदय की बात को कह सकती हैं और किसी दूसरे के साथ में अपने हृदय को बांट सकने की शेयर कर सकने की सामर्थ्य श्री राजका के अतिरिक्त सखियों के अतिरिक्त और कहीं किसी दूसरे में नहीं है परंतु यदि मैं पुरुष हूं पुरुष स्वरूप धारण कर लू सन्यासी में धारण कर लू उस समय चाहे कोई सन्यासी हो चाहे कोई योगी हो चाहे कोई संसारी हो उन्मुक्त रूप से सबको प्रेम का दान करूं और प्यारे को हृदय में धारण करके गली गली में विचरण करते हुए सबको प्रेम दान करूं। ये तीन तीन जो अभिलाषाएं हैं, वो अभिलाषाएं निकुंज में पूरी नहीं हो सकी पहली अभिलाषा कि मुझे अभिता या अपने भाव को कंसील करने की छिपाने की आवश्यकता न हो एक बात दूसरी अभिलाषा कि प्यारे का नाम लेते लेते गली गली में मैं कर कर सकूं सकूं और उन्मुक्त हो करके संचार कर सकूं। तीसरी अभिलाषा श्री राधिका के हृदय में निकुंज मंदिर में रह गई कि अपने प्रेम का हरे को दान कर सकूं हा ऐसी प्रेम जैसी संपत्ति उसे जगत वंचित क्यों है ये सभी लोग इस प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो जाएं जाए से जीवों को सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करने के लिए बन करके मैं सर्वोत्तम वस्तु प्रदान नहीं कर सकती हूँ राधा भाव और दुति से युक्त होकर के यदि विराजमान हो तो उन्मुक्त रूप में अपनी लीला में उस स्वरूप का सबको दान कर सकूंगी इसलिए श्री किशोरी जी की आशमिटान महाप्रभु आश मिटान स्वरूप है कृषि की आश मिटाने वाले आशा मिटाने वाले अभिलाषा मिटाने वाले श्री राधिका की अभिलाषा मिटाने वाले नुकुंज में सखियों के हृदय में भी तीन अभिलाषाएं अपूर्ण रह गई और सखी जब श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं मन में विचार करती हैं श्याम सुंदर बड़े अच्छे प्रेमी है ऐसा प्रेमी मिलेगा नहीं तो सर्व एकदम अत्यंत श्रेष्ठ प्रेति प्रेमी होते हुए भी महाशय जी में अभी तीन कमियां अभी प्रेम में कच्चे पूरे पक्के नहीं क्योंकि इनमें आत्मा हो आपका अगृतज्ञ गुरु रहा आत्माराम था, था और गुरु कृतज्ञता जो हित करता है उसी का अहित करते हैं उसको ही ज्यादा दुख देते हैं उसको ज्यादा टॉर्चर करते हैं ये अकृतज्ञता इनमें विराजमान है तो ये तीन दोष कब इनके दूर हों थोड़ी सी ये जो प्रेम में कच्चापन है ये कच्चापन कहीं दूर हो जाए और तनक कचाई देख देख सूरन लो मुखला है हे ललन तुम अत्यंत अत्यंत सुंदर हो लावण्य से युक्त होकर के भी विराजमान हो सुंदर स्नेह से युक्त होकर के भी विराजमान है एक शाक होता है सूरन जिमीकंद उस जिमीकंद के छोटे छोटे से चिप्स करके छोटे छोटे भाग करके उसको तेल में तला जाए और जब कुरकुरा हो जाए उस समय बिल्कुल कुरकुरा हो जाए फिर उसके ऊपर जरा सा नमक मिलाकर के ठाकुर जी को भोग लगाया जाए खाया जाए तो बड़ा कुरकुरा बड़ा स्वाद देता है बड़ा अच्छा लगता है परंतु यदि उस जिमी कंध के तलने में थोड़ी सी कसर रह गई फिर यदि उसको खाया जाए तो फिर मुंह में वो जलन पैदा कर ता है। जितना कच्चा रह गया है ये पूरा वो क्रिस्पी नहीं बना है तो क्रिस्पी न बनने पर पूरा पूरी तरह से कृष्णी कुर नहीं बना है क्रिस्पी नहीं बना है और कच्चा भाग यदि आता है तो मुंह में कभी कन कनाहट एक चुभन सी मुख में जीव में पैदा करता है ललन सलोने और रहे अति सन्देह पाग तने कचाई देत दुख लो लाग। किसी कवि ने कहा हे ललन तुम लाल लाल को बढ़िया से हो सूरन जो है वो बढ़िया सेका हुआ है ललन सलो ने आपने नमक भी मिला हुआ है बढ़िया मसाले जो है वो नमक मसाले वो भी मिले हुए हैं लाल भी हो नमक से युक्त भी हो और अति सने सो पाग तेल में बढ़िया पगे हुए भी हो स्नेह सने माने तेल माने स्नेह तो स्नेह में पगे हुए भी हो तो ललन सलोने और रहे अति स्नेह सो पाग पंथ तनिक कचाई यानी सूर्य में जरा सा कच्चापन रह गया और जल्दी वो उसको उतार लिया गया पूरा स्क्रिपी नहीं हुआ वो तो देत मुख सूर्न लो मुख लाग तन कचाई देत दुख वो जब कच्चापन जो है वही ही मुंह में जलन करता है तो तुम थोड़ी सी कसर रह गई है इस कसर को कैसे दूर कर दे कसर दूर हो जाए तो कितने अच्छे लगोगे तो? तुम तुम में तीन कसर रह गई है कौन कौन सी आत्मा रामो याप्त का महा आत्माराम था आत्मता और गुरु अकृतज्ञता ऐसी जो सबसे बड़ा दो दुख भी देने वाली होकर के विराजमान <coughs> आत्माराम किसको कहेंगे आत्मा कहेंगे उसे जिसे अपने सुख के लिए किसी दूसरे उपकरण की आवश्यकता न हो वह है आत्माराम जो योगी है आत्मा है उसे संसार की किसी वस्तु की धन दौलत राज्यपाट किसी की भी जरूरत नहीं वो निज आनंद का अपने आनंद का अनुभव करता है आत्माराम उसे कहेंगे जिसे अपने सुख के लिए आत्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे उपकरण की आवश्यकता न हो उसका नाम है आत्माराम आप किसको कहेंगे कि अपने फल की प्राप्ति हो जाने पर जो साधन को छोड़ दें उसका नाम है आप्तकाम। पाक हो गया अब गैस के चूल्हे से जरूरत नहीं प्रेशर कुकर से जरूरत नहीं लाइटर की जरूरत नहीं भगोनी की जरूरत नहीं जो खाद्य पदार्थ है खीर उसको तो पालिया जाएगा और भगोना छोड़ दिया जाएगा मजने के लिए सफाई होने के लिए उसका नाम है आपकी प्राप्ति होने पर साधन का जो परित्याग दे वो है आप आत्माराम वो जिस अपने सुख के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो आत्मकाम वो जिसे फल की प्राप्ति हो जाने पर जो साधन को त्याग कर दे पर अकृतज्ञ गुरुद्रोही कौन सा कहलाएगा एक तो गुरु अकृतज्ञ वो है केवल पता नहीं कौन ने हमारी सहायता कर दी गिला जी की परिक्रमा में किसी ने बेंच लगा दी प्याल खुलवाई यानी किसने खुलवाई है सेठ जी का पता नहीं है तो उनकी तो कहां से हम सेवा करने के लिए जाएंगे उनका उपकार करने के लिए जाएंगे परंतु तो एक गुरुद्रोही कृतज्ञ होता है केवल अकृतज्ञ नहीं बल्कि गुरुद्रोही कृतज्ञ उसके साथ में एक एड्जेक्टिव और लगा हुआ है गुरुद्रोही कृतज्ञ गुरुद्रोही कृतज्ञ कौन है कि जो हित करे उसको ही उल्टा और कष्ट दे श्री श्याम सुंदर में हम तो श्याम सुंदर से प्रीति करती हैं और ये हमको ही रोलाते हैं गुरुद्रोही है। ऐसे गोपियों ने जिसमें श्री कृष्ण के ऊपर ये तीन आरोप लगाए आत्मारामता आत्मता और अकृतज्ञता ये तीन देश लगाई कृतज्ञता में गुरुद्रोही कृतज्ञ ये तीसरा जो सर्वोच्च सुप्रीम जो अकृतज्ञता का देश है वो जब लगाया तो इस वोश के कारण गोपी विचार कर रही हैं। श्याम सुंदर बड़े सुंदर हैं, सब कुछ हैं, कचाई, देत दुख, मुख लाग। इनके जो थोड़ा सा कच्चापन रह गया है वो कखनाहट मुख में उत्पन्न करता है वो दूर हो जाए आज सखियों की जो, जो अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण की सर्वोत्तम प्रीति का हम दर्शन करें और श्री कृष्ण राधिका भाव धारण करके अपने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करें जिससे ये अभी तक निकुंज में वंचित हैं गौरलीला में जब आएंगे तो गौर लीला निकुंज की जो लीला है उसी का परिशिष्ट रूप में एक विस्तार है उसी का आगामी विस्तार होकर के एक इतिहास क्रम में पर रूप में ये जो लीला है ये सर्वश्रेष्ठ है इसको विचार करने के लिए श्री गौर हरि होकर के जब श्री भगवान प्रकट हुए श्री कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण का वो जो स्वरूप है वह आशमितान स्वरूप हुआ स्वरूप जागरण स्वरूप माने जीव में मंजली भाव अंग चली जो भाव है उस अन पिक्चरी भाव को मंजनी भाव को प्रदान करने वाला स्वरूप श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप और वह स्वरूप जागन स्वरूप और वह आशमिटान स्वरूप आशमिटान स्वरूप में श्री कृषि की तीन अभिलाषा राधिका की प्रेम प्रणय कैसी है राधिका का सुख कैसा है मेरा अपना सौंदर्य कैसा है श्री राधिका की तीन अभिलाषा की मुझे अभ्यता नहीं करनी पड़े गली गली में कृष्ण नाम लेते हुए प्यारे का नाम लेते हुए मैं विचरण कर सकूं और केवल खुद ही विचरण नहीं करूं बल्कि सबको प्रेम का दान कर सकूं। लता पता को भी प्रेम में नचा सकूं। ये तीन अभिलाषाएं श्री किशोरी जी की पूरी हुई और तीन ये अभिलाषाएं सखियों की पूरी हुई कि श्याम सुंदर में आत्मा नाम मिट जाए श्याम सुंदर में पूर्ण काम मिट जाए और श्री श्याम सुंदर में अपने प्रेमियों को दुख देने की जो प्रवृत्ति प्राप्त हो रही है ये उनकी ये प्रवृत्ति ये एटीट्यूड उनका यह भी जाए ये जो धारण करके विराजमान हुए ये तीनों अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वह आशमिटान स्वरूप श्री महाप्रभु का विराजमान हुआ तो वो ही प्राप्त कर रहे हैं कि राधांग सश्वत उपगुहन आप धर्म आपकुंज में तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह केवल वह गुण मिलन है परंतु श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में जब विराजमान है तो महाप्रभु का स्वरूप ही नित्य विहार का गुणतम स्वरूप होकर के विराजमान निकुंज में तो केवल निविड़ मिलन ही होगा परंतु श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप निविड़तम मिलन है और महाप्रभु का स्वरूप जैसा नित्य विहार का स्वरूप है ऐसा नित्य विहार का स्वरूप और कहीं नहीं हो सकता यह परम परम निकुंज का स्वरूप है महाप्रभु साक्षात निकुंज रूप होकर के ही विराजमान है ऐसे जो निकुंज स्वरूप श्रीमंद महाप्रभु उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि धर्म श्री राधिका का रूप कांति भी जिनको प्राप्त हो गई गौर कांति भी प्राप्त हो गई और राधिका का भाव भी जिनको प्राप्त हो गया तो रूप और भाव भाव और द्व्युति दोनों प्राप्त हो गई द्व्युति भी है और भाव भी है ऐसे राधाभाव दुत सुबलित हम नवम कृष्ण स्वरूप हम राधाभाव से सुबलित जो कृष्ण स्वरूप है उसकी वंदना कर रहे हैं तो धर्मद्वयेन तनु चित्रदेन श्रीअंग राधिका जैसा और चित्त भी श्री राधिका जैसा गौर कांति और गौर भाव श्री गौर गौरी का भाव वो धारण करके विराजमान हुए कृष्ण रूप में उदार नहीं हो सके तो इसे बनिया हैं। बर्न है वैश्य वर्ण है इसलिए कंजूस है परंतु गोरी ज्यादा उदार है गोरे की अपेक्षा कृष्ण की अपेक्षा गोरी ज्यादा उदार है इसलिए उन्मुक्त रूप में प्रेम का दान कर रहे हैं गौर दयानिध अभू आई नंद सुन लो गौर रूप में दयानिधि होकर के आप विराजमान हुए हे नंद सुन लो तन में मनोरसलता सफली पुर आज मेरी मनोरसलता को कृपा करके आप सफल करें ऐसे ग्रंथ के बाद में संकल्प के बाद में ये प्रार्थना कर रहे हैं अब प्रार्थना करते हुए श्री प्रिया जी के सारे परिकर और धाम उनकी पांच श्लोकों को वंदना करके आगे छह सात आठ जो श्लोक हैं उन श्लोकों में नौ श्लोकों में वंदना करके फिर इस ग्रंथ को कल समापन करेंगे आ, कल इसको विश्राम प्रदान करेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय हरि हरिव जय श्राधेश